शिवपुराण वृद्ध संहिता वे नगर कल्प वृक्षों से व्याप्त तथा हाथी घोड़ों से संपन्न थे उनमें मणि निर्मित जालियों से आच्छादित बहुत तेरे महल बने हुए थे वे पद्मराग के बने हुए एवं सूर्यमंडल के समान चमकीले विमानों से जिनमें चारों ओर दरवाजे लगे थे शोभामान थे कैलाश शिखर के समान ऊँचे तथा चंद्रमा के समान उज्ज्वल प्रसादों तथा गोबरों से उनकी अद्भुत शोभा हो रही थी वे अप्सराओं गंधर्वों तथा से खचाखच भरे थे। प्रत्येक महल में अपराधर्वो चार अग्निहोत्रशाला की प्रतिष्ठा हुई थी उनमें शिव भक्ति परायण शास्त्रज्ञ ब्राह्मण सदा निवास करते थे वे बावली कूप तालाब और बड़ी बड़ी तैलों से तथा समूह के समूह स्वर्ग से च्युत हुए वृक्षों से युक्त उद्यानों और वनों में शेष शोभित थे बड़ी बड़ी नदियों नदों और छोटी छोटी सरिताओं से जिनमें कमल खिले हुए थे उनकी शोभा और बढ़ गई उनमें संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले अनेकों फलों के भार से लदे हुए वृक्ष लगे थे जिनसे वे नगर विशेष मनोहर लगते थे वे झंड के झुंड मरमत्त गजराजों से सुंदर सुंदर घोड़ों से नाना प्रकार के आकार प्रकार वाले रथों एवं शिविकाओं से अलंकृत थे उनमें समयानुसार पृथक पृथक क्रीड़ा स्थल बने थे और वेदाध्ययन की पाठशालाएँ भी भिन्न भिन्न निर्मित हुई थी वे पापी पुरुषों के लिए मनवाणी से भी अगोचर थे उन्हें सदाचारी पुण्यशील महात्मा ही देख सकते थे पति सेवा प्राण तथा तो कुधर्म से विमुख रहने वाली पतिव्रता नारियों ने उन नगरों के उत्तम स्थलों को सर्वत्र पवित्र कर रखा था उनमें महाभाग शूरवीर दैत्य और श्रुति स्मृति के अर्थ के तत्वज्ञ एवं स्वधर्मपरायण ब्राह्मण अपनी स्त्रियों तथा पुत्रों के साथ निवास करते थे उनमें मैं द्वारा सुरक्षित ऐसे सुदृढ़ पराक्रमी वीर भरे हुए थे जिनके केस नील कमल के समान नीले और घुघराले थे वे सभी सुशिक्षित थे जिससे उनमें सदा युद्ध की लालसा भरी रहती थी वे बड़े बड़े समरों से प्रेम करने वाले थे ब्रह्मा और शिव का पूजन करने से उनको पराक्रम विशुद्ध थे वे सूर्य मरुद्गण और महेंद्र के समान बलि थे और देवताओं के समान देवताओं के मथन करने वाले थे वेदों शास्त्रों और पुराणों में जिन जिन धर्मों का वर्णन किया गया है वे सभी धर्म और शिव के प्रेमी देवता वहां चारों ओर व्याप्त थे उन नगरों में प्रवेश करके वे दैत्य सदा शिवभक्ति निरत होकर सारी त्रिलोकी को बाधित करके विशाल राज्य का उपभोग करने लगे मुने इस प्रकार महानिवास करने वाले उन पुण्यात्माओं के सुख एवं प्रीतिपूर्वक उत्तम राज्य का पालन करते हुए बहुत लंबा काल व्यतीत हो गया